राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभा द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम संस्कृति क्या है इस कार्यक्रम में प्रोफेसर सरोजनी बिसारिया से संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर बातचीत कर रहे हैं भगवान दास वधवा और अर्पिता तो प्रस्तुत है कार्यक्रम संस्कृति क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कार्यान्वयन यानी इंप्लीमेंटेशन के अनेक कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उनमें से एक है भारतीय संस्कृति को शिक्षा के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा सकना यानी बच्चे शिक्षा ग्रहण करते समय संस्कृति को भी एक संस्कार के रूप में पा सकें जैसा कि आप जानते हैं इस समय बच्चे अपनी शिक्षा तो ग्रहण करते हैं लेकिन वे एक सीमित संस्कृति में बंधे रहते हैं वे यह नहीं जानते कि देश के दूसरे हिस्से में किस प्रकार की संस्कृति पनप रही है सो so, इस प्रकार की हमारी शंकाओं का समाधान करने के लिए प्रोफेसर बिसारिया आप हमें बताइए शिक्षा के परिपेक्ष में संस्कृति है क्या चीज जब हम जी शिक्षा और संस्कृति पर वाद-विवाद साहब बात करना चाहते हैं जी तो हम एक चीज का विस्मरण कर बैठते हैं वो, वो है मानवता जो पशु जीवन से बिल्कुल है क्यों भिन्न है क्योंकि पशु और मानव का बुनियादी फर्क है मानव के पास मस्तिष्क का होना हाथ का होना तो पशुओं के पास भी है और अपने लिए तरह-तरह के घोंसले तरह-तरह के निवास स्थान पशु भी बना लेते हैं किंतु एक बुनियादी अंतर था पशु जीवन में और मानव जीवन में वो था ये कि प्रकृति ने पशुओं को तो ये प्रदान किया कि अगर पशु पक्षी दोनों को कि अगर जाड़ा हो तो ज्यादा पर उगा लेंगे अगर गर्मी हो तो बहुत सारे बाल झड़ जाएंगे उनके अक्सर देखा होगा लेकिन मानव में ये क्षमता नहीं थी मस्तिष्क अवश्य है उसके पास लेकिन एक चीज की कमी भी है जो पशु और पक्षियों से भिन्न है उस कमी को पूरा करने के लिए मानव ने हमेशा अपनी बुद्धि का विनियोग किया और बुद्धि के विनियोग से उसने उन सब साधनों को और उपसाधनों को इकट्ठा किया जिससे कि प्रकृति प्रदत्त यह जो विषमता है इसको दूर कर सके और निरंतर मानव मस्तिष्क की होड़ यही रही है कि विषमताओं को हम घटा सकें और सुविधाओं को बढ़ा सकें और एक तरफ तो हम क्या पाते हैं कि तरह-तरह की सुविधाएं मानव सभ्यताएं एकत्रित करती रही हैं दूसरी तरफ इन सभ्यता के साथ-साथ एक और चीज पनपी है जो मानव स्मृति के आधार पर पनपती है ठीक मनुष्य के पास एक स्मृति का कक्ष है जिस स्मृति में न केवल वो उन चीजों को डालता है जो उसने सुनी है बल्कि जो कुछ भी वो काम करता है अपनी उंगलियों से उसके भी संवाद मस्तिष्क में अंकित होते चले जाते हैं और इस तरह से वो संवाद जो अंकित होते चले जाते हैं धीरे-धीरे इकट्ठे धीरे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद उनकी हस्तांतरितकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है मैं अपने अनुभव आपको बताती हूं आप अपने अनुभव दूसरों को बताते हैं और इस तरह से अनुभव पर आधारित एक संस्कृति का स्रजन हुआ है पूरे विश्व में जो मानव, अनुभव, मस्तिश्क की उपज के उपरांत प्राप्त होते हैं उन से तरहें तरहें की संस्कृतियां पलवित हुई जो तरहें तरहें की सभ्यताओं के धांचे में रही अब प्रश्न ये उठता है कि सभ्यता एक शब्द है संस्कृति दूसरा शब्द है हमारे लिए सबसे मुश्किल काम ये हो जाता है कि हम इन दोनों शब्दों के जो अंतर है उनको समझ सकें ये पर्यायवाची नहीं है अगर पर्यायवाची होते तो बहुत आसानी से हम ये कह सकते थे कि सभ्यता और संस्कृति एक ही एक बात ही। है ऐसा नहीं है क्योंकि मनुष्य ने सभ्यताएं भी देखी और संस्कृति भी समझी तो संस्कृति समझी या उसकी अनुभूति की और सभ्यताएं देखी और उनको परखा और उनको बदला और इसको अगर हम समझ लें कि सभ्यता और संस्कृति का मूलभूत अंतर क्या है जैसे मैं अक्सर कहा करती हूं नारियल होता है जी नारियल के चारों तरफ एक कड़ा सा दायरा होता है उस कड़े से दायरे के अंदर कभी तो मीठा-मीठा पानी होता है कभी उसके अंदर हल्का सा पकने के बाद वही मीठा पानी थोड़ा सा मीठा कर्नल बन जाता है और जब वो बिल्कुल पक जाता है तो वो सूख जाता है ऊपर का जो ढांचा है वो गिर जाता है और आपको सूखा नारियल मिल जाता है यही एक बहुत बड़ी उदाहरण है सभ्यता और संस्कृति के अंतर को स्पष्ट करने की तो सभ्यता वो चीजें हैं जो एक आवरण है जिसमें संस्कृतियां पल्लवित होती हैं यह आवरण तरह तरह के हो सकते हैं एक आवरण वो था जबकि बिल्कुल आदि मानव था पेड़ पर रहता था उसका वो आवरण यह था कि वो पेड़ पर रहता था जो कुछ उसको मिलता था वो खा लेता था और जो कुछ उसे जुड़ता था वो पहन लेता था मालूम ही है और धीरे-धीरे करके जब उसने अपनी उंगलियों का और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का इस्तेमाल करके अपने लिए तरह-तरह की सभ्यताओं का निर्माण किया अर्थात तरह-तरह की सुविधाओं का निर्माण किया उसके साथ-साथ तरह-तरह के विचार जो अलग-अलग सुविधाओं और साधनों से जमा हुए उनको इकट्ठा करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जी. तो उसको हम धीरे-धीरे जोड़कर सबको मिलाकर संस्कृति कहने लगे ना यह तो एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो मैंने आपके समक्ष स्पष्ट किया पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला लेकिन जब हम यह कहते हैं कि संस्कृति को हमें शिक्षा से जोड़ना है तो शिक्षा का स्पष्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है यानी शिक्षा क्या है बिल्कुल एक शिक्षा तो यह है कि जो मैंने आपसे कह दिया आपने आने अगली पीढ़ी से कह दिया और उसने फिर अगले से कह दिया जो मौखिक आधार पर चलती रही हजार रहा वश तक विश्व में इस तरह की शिक्षाओं का कार्यक्रम चलता रहा है लेकिन खास से उन क्षेत्रों में उन देशों में जिसमें से कि हमारा भी देश आता है बहुत दिनों मौखिक दृष्टिकोण से शिक्षा की प्रक्रिया चलती रही लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि यह मौखिक प्रक्रिया कुछ वह मैंने कहा कि जिसको कि हम बहुत आसानी से सभ्यता कहते हैं उसके नए चरणों के विकास के द्वारा लेख होने लगी लिखी जाने लगी अपने विचार लिखे जाने लगे अपने शब्द लिखे जाने लगे अपने कविताएं लिखी जाने लगी जो कि एक तरह से बहुत ही प्रयोगत्मक दृष्टिकोौन व्यक्ति का स्पषट करती हैं और भी बहुत सारे दार्शनिक और सामाजिक तथ्य लिखे जाने लगे और इस तरह से लिख पड़कर बहुत कुछ चीजें तैयार हो गई एक सभ्यता के चरण में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा परिवर्तन शिक्षा और संस्कृति के मेलजोल में उस समय आया जब चीजें लिख पढ़कर तैयार कर दी गई तब क्या हुआ कि इंसान अपने अनुभवों को जी एक मतलब लिख चुका अब लिखने के बाद अगर उसको बदलना है तब वो लिखी हुई चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी और अगर बदलना है तो जब तक उनको वापस ना ले लिया जाए तब तक नई चीजों को प्रसारित करना कठिन होगा और इस तरह से एक तरफ तो शिक्षा के लिए बांटने को लिखी हुई चीजें होने लगी और सिर्फ स्मृति पर आधारित नहीं रही दूसरी तरफ स्मृति का जो बहुत बड़ा फायदा होता था कि हम स्मृति को परिवर्तित कर लेते थे अपने नवीन अनुभवों के आधार पर वो फिर कल्लुषित होने लगा और हर विश्व के देश में यह हुआ है कोई हमारा देश उसके लिए कोई अनोखा देश नहीं है अर्थात कुछ चीजें जो लिख पढ़ ली गई उनको समझा गया कि यह तो सचमुच की चीजें हैं जिनको कि हमें हस्तांतरित करना है और जो नहीं रही लिखी पढ़ी वो सभ्यता में से आ, किसी प्रकार से हटकर संस्कृति का भाग भी नहीं रही अर्थात कुछ भूला कुछ याद रहा तो यह जो एक दृष्टिकोण है कुछ भूला कुछ याद रहा यह उस समय तक तो था जब स्मृति और विस्मृति का पूरा कंट्रोल था hmm. लेकिन जब स्मृति और के कंट्रोल के अलावा लिखित ग्रंथों का जब एक समूह बना तो इसमें बहुत बड़ा अंतर गया और इसलिए शिक्षा जिसके आदि अर्थ हैं कि हम अपने अनुभवों को दूसरों से बांटे साझेदारी में लें नई पीढ़ी जाने के पिछले लोगों के अनुभव अनुभूतियां ज्ञान और विज्ञान क्या है यह भी बदलने लगा कैसे बदला कि अब तो इतना हिस्सा लिखा हुआ है इस लिखे हुए को समझना है अगर इसको ही समझते रहना है तो हम पीछे रह जाएंगे अनुभव सभ्यता के आधार पर बदलते चले जा रहे हैं जैसे-जैसे सभ्यता बदलेगी वैसे-वैसे अनुभव के आधार बदलते चले जाएंगे कैसे कि जब हम पैदल चलते हैं तो हम कहते हैं कितने मील चले या कितने कोस चले और जब हम हवाई जहाज में चलते हैं तो क्या कहते हैं यानी कहते कितने मील कोस चले कितने घंटे की यात्रा हमने की है ना प्रोफेसर बिचारीया एक बात बताइए जी हां इस शिक्षा नीति में जो संस्कृति की बात की गई है हां जी हां संस्कृति की वे कौन सी बातें हैं जो हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं देखिए सबसे पहली आवश्यकता मेरे विचार से यह है जी कि हमारे शिक्षक ही ये समझें जी कि संस्कृति क्या है मतलब जब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे नहीं। कि संस्कृति किसे कहते हैं और संस्कृति और सभ्यता का जो भेद मैं इतनी देर से स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हूं हमारे साथ अर्पिता अन... जी भी बैठी हैं अभी इन्हीं से बात कर लेते हैं कि इनको कहां तक यह बात समझ में आई या इनको क्या जानना है इस विषय पर जी बहुत सुंदर बातें हैं जब बात है। आ, हमारे जैसे जब हमारे विद्यालय में शिक्षा का जिक्र करा जाता है तो हम ज्यादातर उसे किसी आ, किसी विषय के साथ या मतलब जैसे हमारे हमारे हमारी शिक्षा का मतलब है हमारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे लेकिन संस्कृति क्या है ये तो आज तक अभी हमें बताया ही नहीं गया जैसे उसके ऊपर कभी कुछ इतना जोर नहीं दिया जाता हम स्कूल आते हैं और मतलब ये गधों की तरह समझ लीजिए जैसे भी अपने होमवर्क के उसके नीचे बैठे हुए और संस्कृति का तो इतना सब मतलब लिंक नहीं है उसका हमारी अपनी सभ्यता के साथ देखिए एक बात छोटी सी समझिए इसका पूरे समाज से और पूरे राष्ट्र से और अंततः पूरे विश्व से संबंध है शिक्षा को अगर जैसे मैंने कहा कि इतना लिखा हुआ है इसको हस्तांतरित कर देना है जिसको बैंकिंग फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कहते कि हमारे पास इतना कुछ धन है इतनी कुछ पूंजी है इसको हमें उठाकर दूसरे लोगों को दे देना है अगर शिक्षा का यह दृष्टिकोण रहेगा तो जो आप रही बिल्कुल सही है कि हमको अपने विषयों की परिधि में बंधा पड़ेगा और विषयों को उठाकर हमें एक जगह से दूसरी जगह देना है मतलब शिक्षक जो है वो क्या कर रहा है कि उस पूंजी को उठाकर दूसरी पीढ़ी के सुपुर्द किए दे रहा है उसमें कठिनाई सबसे बड़ी है कि दूसरी पीढ़ी को कोई अवसर नहीं है अपने अनुभवों अपनी अनुभूतियों और अपने विचारों से उसमें एडजस्टमेंट्स परिवर्तन तो नहीं, नहीं। उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकने का और एडजस्टमेंट्स अनिवार्य हैं क्योंकि सभ्यता बदल रही है है ना यानी जैसे मैंने कहा कि सभ्यता जैसे-जैसे बदलेगी वैसे-वैसे नारियल के अंदर जो चीजें हैं वो भी बदलेंगी जैसे-जैसे सभ्यता का रूप बदलता चला जाएगा वैसे-वैसे संस्कृति दूसरी तरह की होती चलेगी और संस्कृति भी बदलती चलेगी तो प्रश्न यह है कि सभ्यता संस्कृति शिक्षा इन तीन श, शब्दों के विशिष्ट अर्थों को हम समझ लें तो आप क्या सोचती हैं शिक्षा में संस्कृति को किस प्रकार उतारा उतारा जा सकता है शिक्षा में संस्कृति को उतारना आ, केवल एक आधार पर संभव है जब शिक्षा सहयोगी ढंग से हो जिसका अर्थ यह है कि कोई बैंक का मैनेजर नहीं है शिक्षक जो है वो बैंक का मैनेजर नहीं है जिसके पास इतना ज्ञान है जितना ज्ञान उसको हस्तांतरित कर देना है ये जो बैंकिंग फिलॉसफी एजुकेशन की है इसको जब तक हम नहीं छोड़ते और जब तक हम नहीं सोचते कि शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी और शिक्षा प्रसाधन या साधन या शिक्षा के लिए जो भी और पुस्तकें या अन्य चीजें हो सकती हैं सामग्री इत्यादि वो किस तरह से बराबर की साझेदारी में काम करेंगी तब तक आ, संस्कृति तो छोड़ दीजिए सभ्यता में भी परिवर्तन संभव नहीं है यस संस्कृति को ग्रहण करना तो मुश्किल है बहुत ही मुश्किल है सभ्यता को भी ग्रहण नहीं कर पाते कैसे नहीं ग्रहण कर पाते कि एक गांव का शिक्षक है जी. जिसने हवाई जहाज किस तरह से जमीन से आकाश में उड़ता है इसको देखा नहीं है हुँ. है ना एक बालक है उसी क्षेत्र में रहता हुआ जो कभी आया था उसने देखा था कि किस तरह से टैमैक पे हवाई जहाज पहले दौड़ता है हुँ. उसके बाद ऊपर उड़ता है अब शिक्षक अगर यह कहे कि हवाई जहाज एक साथ ऊपर उड़ जाता है और विद्यार्थी का जो अपना अनुभव है उसका वो लाभ ना उठाए तो शिक्षा बैंकिंग सिस्टम हो कि जितना ज्ञान हमारे पास था अब इसमें क्या हुआ कि जो आपका सांस्कृतिक तथ्य है वो तो खोया ही खोया साथ-साथ सभ्यता साथ का तत्व भी पीछे रह गया तो शिक्षा तभी जोड़ी जा सकती है जब शिक्षा में आदान-प्रदान की प्रक्रिया को शामिल किया जाए अर्थात जितने लोगों के जितने अनुभव हैं वो सब शिक्षा में समीकरणत हों और उन अनुभवों को बांटा जाए यह तभी संभव होगा कि जब सब लोगों के अनुभव सब लोग आपस में शेयर कर सकें इसलिए सारे विश्व में तो यह पुकार थी ही थी हमारे देश ने 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई उसमें इस तथ्य को विशेष रूप से शामिल किया गया है कि संस्कृति और शिक्षा को जोड़ा जाए तो विद्यालयों में आप क्या सुझाव देंगे कि संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए अह विद्यालय में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक यह होगा कि सबसे पहले तो विद्यार्थी अपना परम कर्तव्य यह माने कि कोई बात उसे स्वीकार नहीं करनी है जब तक कि उसका मन मस्तिष्क और हृदय उसे मानने को तैयार नहीं होता अगर सारे बालकों में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि हम किसी की कही हुई बात को क्यों स्वीकार करें तो क्या जरूरी तकि... नहीं है कि पहले अध्यापकों को ही कुछ ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो अपने विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति के बारे में ज्यादा परिचित करा सकें विद्यार्थियों को शिक्षक संस्कृति के बारे में परिचय न कराएं बल्कि उनमें यह जिज्ञासा उत्पन्न करें कि अंततः वह भारत की संस्कृति है क्या कि औरों की संस्कृति भी जाने भारत की संस्कृति क्या है मतलब जो बुनियादी प्रश्न है वो तो ये है कि भारत की संस्कृति क्या है ये बात बच्चों के सामने और शिक्षकों के सामने सवाल के रूप में पेश होनी चाहिए भैया आप बताइए कि भारत की संस्कृति है क्या और जब ये कहा जाएगा कि भारत की संस्कृति क्या है तो लोगों के अलग-अलग प्रकार के विचार होंगे कोई कहेगा कि भारत की संस्कृति कथक नृत्य है कोई कहेगा कि भारत की संस्कृति भरतनाट्यम है आप क्या कहेंगे मैं तो भारत की संस्कृति एक सम्यक रूप में ही देखती रही हमेशा और मैं यह कहती हूं कि अलग-अलग पथ बतलाते हैं सब अलग-अलग पथ दर्शाते भी हैं है ना हर संस्कृति का क्षेत्र है कोई एक तरह का नृत्य बताता है कोई दूसरी तरह का नृत्य बताता है कोई तीसरी तरह का नृत्य बताता है परंतु नृत्य के पीछे नाट्य और संगीत का जो ताल दो चीजें विशेष रूप से मौजूद है वो भारत की उस सभ्यता के परिचायक है जो भारत में सम्यकता लाती है अर्थात आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पूर्व से पश्चिम तक कहीं भी चले जाइए आपको आ, ताल रहित और नाट्य रहित नृत्य नहीं मिलेगा तो आप कहना चाहेंगे कि हमारी जो संस्कृति है वो क्या नाटकों या संगीत और नृत्यों से ही सीमित है मैं यह नहीं कह रही मैं इसलिए कहना चाह रही थी कि यह सबसे ज्यादा मनोरंजक लगता है है ना लेकिन संस्कृति लेकिन का, संस्कृति का आ, सही मायने में क्या सही अर्थ तुमने सवाल बहुत सही पूछा है संस्कृति का अर्थ है हमारे सारे अनुभव और सारी अनुभूतियां अनुभवों को हम अनुभूति के रूप में प्रदर्शित करते हैं चाहे तो वो ज्ञान के आधार पर हो चाहे वो आपका के आधार पर हो चाहे म्यूजिक पर हो चाहे आठ फॉर्मस हो चाहे छोटे से छोटी कला की चीजें निर्मित करना हो चाे वह वास्तु कला इतनी बड़ी है उसके अलावा छोटे छोटे घड़े मत के बर्तन और तरहं तरह की मूर्तियां और यह सब कुछ जो निर्मित हम लोग करते हैं तो यह सारी ही चीजें जब अनुर्भूति के आधार पर होती है एक्सपेरेंस के आधार पर होती है और जो भी इमोशंस से ताल्लुक रखता है तब इसको हम संस्कृति कह सकते हैं आप यह नहीं कहेंगे कि जो जैसे मानवीय मूल्य जो हैं जो हमारे इतने बड़े-बड़े लोग जो हमारे पिछले युग में हुए हैं जो हमारे लिए छोड़ गए हैं क्या वह संस्कृति का एक अंश नहीं है वह पूरी सभ्यता और संस्कृति दोनों का ही अंश है यानी यहां पर एक अंतर आता है इसलिए मूल्यों की शिक्षा में और संस्कृति की शिक्षा में शिक्षा नीति ने अंतर किया है वैल्यू एजुकेशन को फिर कल्चर एजुकेशन से अलग क्यों किया गया कारण उसका स्पष्ट है कि वैल्यू एजुकेशन का आज ये हुआ कि उन तमाम मूल्यों को आ, शिक्षा से जोड़ा जाए जो मूल्य केवल एक क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र और विश्व के हित में है जिसे मानव मूल्य कहते हैं और जिस पर आप ध्यान आकर्षित कर रही हैं लेकिन जहां तक संस्कृति का प्रश्न है उसके तथ्यों में मूल्यों का प्रभाव अवश्य होता है और वो मूल्य समयाकालीन होते हैं इसीलिए संस्कृति बदलती रहती है सभ्यता बदलती रहती है